उपमान प्रमाण मीमांसा दर्शन भारतीय दर्शन सादृश्य जन्म ज्ञान को उपमान कहते हैं इसमें इंद्रिय के साथ अर्थ का सन्निकर्ष नहीं होता जैसे गाय के ज्ञान को रखने वाला जब गवय को देखता है तब उसे अपनी गाय का स्मरण होता है इन दोनों में सादृश्य है और इस स्मरण के अनंतर यह गवय है ऐसा जो ज्ञान होता है वही उपमिति है और उसका कारण उपमान है वह मनुष्य जिसे गाय का ज्ञान पूर्व से ही है जब जंगल में जाता है वहाँ वह एक जानवर को देखता है उस जानवर को वह अपनी गाय के सदृश देखता है तत्पश्चात उसके मन में पूर्व ज्ञात गाय का स्मरण होता है कि मेरी गाय मेरे सामने उपस्थित जानवर के सदृश है इस सदृश से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसका विषय है वर्तमान जानवर के सादृश्य विशिष्ट अपनी गाय का स्मरण यही है उपमिति इसमें का प्रत्यक्ष तथा गाय का स्मरण होता है इन दोनों बातों का एकत्र ज्ञान न तो प्रत्यक्ष से और न स्मरण से होता है तस्मात उपमान नाम के प्रमाण को स्वीकार करना पड़ता है सादृश्य के द्वारा अदृश्य विषय के ज्ञान को उपमान कहते हैं जैसे गाय गाय को जानने वाला पुरुष गवय को देखता है तब गवय के प्रत्यक्ष ज्ञान से सादृश के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में अविद्यमान गाय का ज्ञान भी उसे हो जाता है उसी ज्ञान को उपमान कहते हैं अर्थात सादृश्य के प्रत्यक्ष से अविद्यमान गाय का जो सादृश्य ज्ञान होता है उसे ही उपमान कहते हैं उपमान के स्वरूप में भेद उपर्युक्त बातों से मालूम होता है कि भट्ट मत में स्मरण तथा प्रभाकर मत में अविद्यमान गाय का सादृश्य ज्ञान ही उपमान है अर्थापत्ति दृष्टि या श्रुत विषय की उपपत्ति जिस अर्थ के बिना ना हो उस अर्थ के ज्ञान को अर्थापत्ति कहते हैं जैसे देवदत्त दिन में कुछ भी नहीं खाता फिर भी खूब मोटा है इस वाक्य में न खाना तथापि मोटा होना इन दोनों कथनों में समन्वय की उत्पत्ति नहीं होती अतः उत्पत्ति के लिए रात्रि में भोजन करता है यह कल्पना की जाती है इस कथन से यह स्पष्ट हो गया कि यद्यपि दिन में वह नहीं खाता परंतु रात्रि में खाता है अतएव देवदत्त मोटा है यहाँ पर प्रथम वाक्य में उप उपत्ति लाने के लिए रात्रि में खाता है यह कल्पना स्वयं की जाती है इसी को अर्थापत्ति कहते हैं यह दो प्रकार की है दृष्टार्थापत्ति जैसे ऊपर के उदाहरण में तथा श्रुतार्थापत्ति जैसे सुनने में आता है कि देवदत्त जो जीवित है घर में नहीं है इसे देवदत्त कहीं और स्थान में है इसकी कल्पना करना अर्थापत्ति है अन्यथा जीवित होकर घर में नहीं रहना इन दोनों बातों में समन्वय नहीं हो सकता प्रभाकर का मत है कि, कि किसी भी प्रमाण से ज्ञात विषय की उत्पत्ति के लिए अर्थापत्ति हो सकती है केवल दृष्ट और श्रुत से ही नहीं यह साधारण रूप से प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध नहीं होती तस्मात् अर्थाप्रति नाम का एक भिन्न प्रमाण मीमांसक मानते हैं